महाभारत पर्व महाभारतद्रोणपर्व चतव्यधिकय धृतराष्ट्र का प्रश्न अधर्मेण संजय ने पूछा संजय अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टुमन द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अस्वस्था ने क्या कहा मानव वारुणाग्नेस्त्र च वीजवान्द्र नारायण चित्यम प्रतिष्ठित तम धर्मेणर्मेषम धिष्टुम्न संयुगे श्रुवा निहतमाचार्य सोस्वस्था किमब्रवी जिनमें मानव वरुण आग्नेय ब्राह्म एन्द्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्ट द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रम ने क्या कहा? ये प्रोक्तान्यस्त्राणि गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर ने समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे एक लोकमोक छते पुषापुत्र लोके नान्यम कथन मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं आचार्या महात्मा ताष्याया अनुगताय वाह महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती है जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अनुगत शिष्य को स शिष्य प्राप्य तस्व संशेषम च संजय सूर सारद पुत्र संख्य द्रोणाद संजय कृपा का सूर्य पुत्र अश्वस्थाचार से, से प्राप्त करके में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है। रामस्य तो पुरंदर बृहस्पति समो, समो, समो मतो मही तेज साग्नि समुद्रयुगा क्रोधे चाशी विशोप्रथमे दृढ़ शीघ्र नील इवा क्रंदे चरण क्रुद्ध इवांतक शस्त्र विद्या में परशुराम के युद्धकला में इंद्र के समान बल परक्रम में कार्तवी पुत्र अर्जुन के समान बुद्धि में बृहस्पति के सदृश स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य तेज में अग्नि के समान गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विष पर सर्प के समान नवयुक्त विषधर सर्प के समान नौ नवयुवक अश्वस्था संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है वह संग्राम में वायु के समान पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है अश्ता संग्रा धरण्यभे निपीडिता न व्यथित संग्रे वीर सत्यपराक्रम वेदस्ना तो व्रतस्ना तो धनुदे च पारग महोदी रिवाक्ष्यो राशरथी था अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है वह सत्य पराक्रम वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है वह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है महासागर तथा दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे कोई क्षुभ्ध नहीं कर सकता तम धर्मेणर्मी धृष्ट दुम संयुगे ने अपने पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टुम के हास्य अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा धृष्टदम्न यो मृत्यु श्रेष्ठस्थ महात्मणस्था सुवतः सुन रखा है कि जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशी ध्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, उसी प्रकार महात्मा ध्रोण ने धृष्टु की मृत्यु के लिए अस्वस्थामा को जन्म दिया था दीर्घ दर्शिना श्रुवा नामा किम्रवी उस निपी क्रूर और अधूरदर्शी धृष्ट के हाथ से आचार्य का वध हुआ अश्वस्थाम ने क्या कहा प्रकार श्री महाभारत द्रोड़ पर्व के अंतर्गत नारायण मोक्ष पर्व में धित्राष्ट्र प्रश्न विषयक एक सौ चौरानवेवा अध्याय पूरा हुआ